ज्ञान की, की अनुवाद करके आगे करने के लिए ज्ञानस्य श्लोका कथम कार्यक्रम ज्ञान की जो परा निष्ठा है कथम कार्यादे पर न प्रमाणान पर अक्षा हो तो, तो आत्मन अंतरतमता तदवगति प्रति न प्रमाणानपेक्षा ये आत्मज्ञानिष्ठा विवेके सुप्रसिद्ध सिद्धम ठीक अनाकार बुद्धिमिति व अनाकार अप्रत्यक्षतावगते ज्ञान नृत्य ज्ञान है अनाकार अनाकारिम है अनाकार ही अनुमान करेंगे ऐसे कहने वाले वाली अनाकार अप्रत्यक्षता प्रत्यक्ष ज्ञान है अनाकार प्राग अर्थवगत अवगति के पहले अर्थ के ज्ञान होने के पहले प्रत्यक्ष नहीं है वो आकार नहीं ज्ञान है अप्रसिद्ध होंगे ज्ञान तो ज्ञान अर्थ प्राप्त होने के पहले अर्थ प्रकाश के पहले ज्ञान तो अप्रसिद्ध है ऐसा संक्रांति का ये समाप्ति निराकारम ज्ञान अप्रत्यक्षम ज्ञान निराकार है वो प्रत्यक्ष नहीं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है ज्ञान तेषापी ज्ञानवचन ज्ञेअवगति ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्ध सुखाधि अभ्युगंत जो कहते ज्ञान निराकार है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है निमाता में एक मत है ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं मानते घट्ट मत के अनुसार ज्ञान होने पर घट ज्ञान होने पर घट्ट में एक ज्ञानता की उत्पत्ति होती ज्ञातता को स्वयं प्रकाश कहते ज्ञानता को लिंग हेतु बना करके ज्ञानतता लिंगे न ज्ञानम अनुमते ज्ञान का अनुमान करते ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुता है ज्ञानता को लिंग बना करके ज्ञातता के हेतु से ज्ञान का अनुमान करते मेरा मिश्रा जी मत है ज्ञातता लिंगे न ज्ञान अनुमत ज्ञातता को स्वयं प्रकाश करते ज्ञान निराकार तेषापति ज्ञान बचने व्ञाअ अवगति किन्तु ज्ञ के अवगति ज्ञान का प्रकाश साक्षी साक्षात्कार ज्ञान बच्चन ज्ञान कारण ज्ञान के अवगति प्रकाश के लिए ज्ञानम अत्यंत ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध मानना पड़ेगा ज्ञान के बिना के अवगति नहीं हुई सुखाधि से प्रसिद्ध है इसी प्रकार प्रसिद्ध मानना पड़ेगा टीका मैं सुखाधिपत नित्यानुभगम्यम ज्ञानम नानुमेयम विषय अवगत्या तदनिमित्तु इतर इतरा सुखादिगत नित्या अनुभव अगम्य में ज्ञान जैसे सुख अनुभव होता है कि प्रमाण नहीं होने पर भी अनुभव अगम्य सुखादि सुख दुख होने पर ज्ञान होता है साथी के द्वारा इसी प्रकार अनुभव गम्य में ज्ञान ज्ञान भी अनुभव से विधायक ज्ञान होने पर अनुभव होता है इसलिए ज्ञान होने के बाद कभी संशय नहीं होता मुझे घट ज्ञान हुआ या नहीं हुआ घट ज्ञान नहीं हुआ ऐसा भ्रांति भी नहीं होती अनुभव हो जाता है ज्ञान नानुमेयम ज्ञान अनुमेय जैसे तो ठीक नहीं ज्ञान का तो अनुभव होता ही जैसे सुख दुख का अनुभव होता है सुख होते ही सुख अनुभव हो जाता है जैसे ज्ञान होते ही ज्ञान प्रकाश हो जाता है ताकि के तरह ना विषय अवगतता तदनिंद विषय के अवगत से ज्ञान का अनुमान करेगी विषय में प्राकृतिक ज्ञान अनुमान करेंगे विषय के अवगति से ज्ञान अनुमान करेंगे इस तरह तरह से विषय अवगति ज्ञान अनुमान करना और ज्ञान से विषय विषय अवगति के समय होगा इस से प्रसिद्ध नहीं अन्य साथ तरह जिज्ञासा प्रसंगा ज्ञान प्रसिद्ध है ये मानना पड़ेगा नहीं तो ज्ञान में जिज्ञासा होनी चाहिए मुझे ज्ञान हुआ नहीं ऐसा होना चाहिए न तो ज्ञान जिज्ञासा प्रसिद्ध ज्ञान में जिज्ञासा प्रसिद्ध नहीं प्रसिद्ध है सब जाइएगा प्रसिद्ध में प्रसिद्ध तो वस्तु में जिज्ञासा नहीं होती जिज्ञासा नहीं, नहीं हो तो न तो ज्ञान प्रसिद्ध है वास्तव में जिज्ञासा अनुप्रतिक जिज्ञास अनुप्रतिक जिज्ञासा नहीं होती ज्ञान अप्रसिद्ध हो तो जिज्ञासा अनु जाइए सदैव प्रफंस उसका स्पष्टीकरण है अप्रसिद्धम से जिज्ञान ज्ञात जिज्ञास होता जैसे ज्ञा की जिज्ञासा होती घट हो या नहीं जिज्ञासा होती इसी प्रकार यदि ज्ञान अप्रचित है तो घट ज्ञान मुझे हुआ या नहीं ऐसा जिज्ञासा होनी चाहिए दृष्टान्त में वो व्या दृष्टान दिया घटावत जिज्ञास लक्षण ज्ञान न ज्ञाता ज्ञापि ज्ञटा दी ज्ञान के द्वारा ज्ञाता घट ज्ञात घटम ज्ञाती ज्ञाता घट को जाना चाहता है ज्ञान तो मत ज्ञान व्याप्त ज्ञान से संबंध करना चाहता है तथा ज्ञान मे ज्ञानांतरण ज्ञाता ज्ञा व्याप्तुमिच्छेद जैसे घट को ज्ञान से संबंध करना चाहता है इसी प्रकार ज्ञान को ज्ञानांतरण व्याप्त संबंध करना इच्छा करे ज्ञाता साथ ही ज्ञानांतरण ज्ञाता व्याप्छेद तथा तथा ज्ञानमति ज्ञानांतरण ज्ञाता तो जाक स्टापति में निराशे स्टापति का निराकरण करते न से अस्थित ऐसा नहीं ज्ञान होने के बाद ज्ञाता फिर उस ज्ञान को जानना चाहता है ऐसा नहीं ज्ञान होते ही वो ज्ञान प्रकाशित है उसको जानने की इच्छा नहीं ज्ञान से ज्ञानांतरण ज्ञान समय से न से ज्ञान फिर ज्ञानांतर से ज्ञान होता है ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान जानने के लिए ऐसा नहीं होता ऐसा मानेगे तो ज्ञान यदि अन्य ज्ञान से न्याय के लोग होते ज्ञान ज्ञान व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान से प्रकाश होता है फिर अनुव्यवसाय ज्ञान को प्रकाश करने के और यह ज्ञान मानेंगे उसको प्रकाश करने के और ज्ञान मानेंगे तो अनुवस्था दोष होगी इसलिए अनुवस्था दोष भय करके न्याय के लोगों से धार करके अनुव्य ज्ञान स्वयं प्रकाश होगा अनुव्यक्षा ज्ञान को जाने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता यदि अनुवेशा ज्ञान को स्वयं मानना है तो पहले ज्ञान को स्वयं क्यों नहीं मानना एक अनुवेशा ज्ञान मानने की जरूरत है जो हमें साक्षी ज्ञान कहते उसको अनुवेशा ज्ञान कहते यदि अन्य ज्ञान से ज्ञाए अन्य ज्ञान से, से ज्ञ तो अनुवस्था होती ज्ञान जिज्ञासा अनुपत तो फलित न ज्ञान में जिज्ञासा से फलित हुआ अत अत्यंत प्रसिद्ध ज्ञान ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है इसलिए जिज्ञासा नहीं होती मुझे ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ज्ञानता तो प्रसिद्ध है ज्ञाते ही प्रसिद्ध है जिज्ञासा भाव प्रसिद्ध है तो ज्ञान ज्ञान ती आत्मनिति में आये ज्ञान प्रसिद्ध हो गया आत्मा ज्ञानता है उसमें क्या आया ज्ञानता इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञाता नहीं होती ज्ञान से बिना ज्ञातारण अपरिवान ज्ञान बिना ज्ञातारण ज्ञानता के बिना ज्ञान कैसे होगा यदि ज्ञान प्रसिद्ध है तो ज्ञानता ही प्रसिद्ध है ज्ञान से प्रसिद्धते होते तो भावना पर्याय विधि ज्ञान प्रसिद्ध होने से भावना का पर्याय पर्याय का भावना रूप विधि नहीं है प्रसिद्ध है इत्या तस्मा ज्ञान यत्न न कर्तव्य ज्ञान में यत्न ज्ञान का शीघ्र यन करना नहीं ठीक है नहीं कुछ तरह ही प्रयत्नाख्य भावना प्रयत्न रूप भावना कहाँ करना है करनी इतिहास किंतु अनात्मी आत्मबुद्धि निवृत्त हो अनात्मनि आत्मबुद्धि होती किन्तु अनात्मनि नाना नहीं अनात्मनि आत्मबुद्धि निवृत्त हो अनात्मा में आत्मबुद्धि यह में आत्मबुद्धि होती उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करे अविषय निराकार आत्मनी ज्ञान निष्ठा या दुसंता फलित अविषय निराकार आत्मा होने पर बुद्धि ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य निष्पन्न हुआ निगम करते शुद्धांत हे गुरु प्रसाद संप्रदायरितों को नहीं गुरु संप्रदाय युक्त जो प्रमाण में परिश्रम करते हैं शुद्ध बुद्धि है उनके लिए ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य ब्रह्मज्ञान से पराम निष्ठा प्रतिष्ठाता जो परा निष्ठा की प्रतिष्ठा हुई उसका अनुवाद करके श्लोकांतरअवि तस्थ ज्ञान से परा निष्ठा उच्य कथम कार्य ज्ञान की विशुद्धया परा निष्ठा कन्नी विशुद्धया युक्तो हैं बुद्ध्याशुयानमत शब्दादीन शब्दीन विषया त्यक्त रागदेश विशुद्धया बुद्ध्या आत्मा चयम्य शब्दीन विषया त्यक्त राग देश आगे विविधता से भी के उसके साथ जाएगा आगे निर्मम शांतो ब्रह्म हुआ है कलपति विशुद्धया बुद्धि से अध्येति के द्वारा आत्मार्थ कार्यक्रम संघात को नियमन करके शब्दाद विषय को त्याग करके राग देश को छोड़े सभी धीरे धीरे क्रम से ज्ञान अनुष्ठा संपाद परानिष्ठा ब्रह्म ज्ञान की परानिष्ठा कैसे होगी समारोपिता अस धर्मनिवृत्ति द्वारा असद धर्म निवृत्ति के द्वारा ही होगी परिसमाप्ति यही ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मी परिसमाप्ति ब्रह्म में परिसाप्ति कैसे समारोपिता अस द्वारा अवग्रह समारोपिता असत धर्म ब्रह्म से भिन्न न तत्सत अक् धर्म ब्रह्म से भिन्न जितने धर्म है तो समारोहित है समारोपिता नाम अक् धर्म निवृत्ति द्वारा अक् धर्म के निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म में निष्ठा ब्रह्मणि में परिसाप्ति ये ज्ञान संतान रूपा उच्य ज्ञान का प्रभाव ज्ञान संतान साकारिया का कार्या सुसंपाद्यादम जिसे सुसंपाद्याय कहा गया है तत्काय होगा इस प्रश्नार्थ दुष्ट उपाय भेद उदाहिएशुद्ध अभ्यवसाय अभ्यवसाय अवस आत्मा अध्यवसाय आत्मा बुद्धिया बुद्धि अभ्यवसायत्म नियात्मकबुद्धि सेशुद्धया मैारहित का पट्यासपन्ना धृत्याकाशधर्य आत्मा क्यों कार्यक्रम संघातक नियमन करके ब्रह्मात्मक निश्चय तो निश्चय है न कौन सा निश्चय ब्रह्मात्मक तो ब्रह्मत्मक ब्रह्म आत्मा अस्म ब्रह्म ऐसा निश्चय और माया रही तो कहा विशुद्धया मायारहीत माया रहित संशय विपर शून्यत्म यहाँ माया क्या है संशय विपर संशय विपर रहित शब्दादी समस्त विषय दुष्टा त्याग देहस्थिति दुस्ता सब्दादीन विषयान त्यक्ता का संघात नियम्य का निमाननता होती संघात को शब्दीन विषयान त्यक्ता शब्द आदि ये शब्द ते विषयान त्यक्ता सौ विषय छोड़ देंगे रूप रच आदि भोजनादि नहीं करेंगे तो देह स्थिति दुष्टा नहीं होगी ऐसा संक्राम से कहते सामर्थ्य शरीर मात्र हेतु केवलान मुक्त शर मात्र हेतु जितने भोजनादि उनको छोड़कर के बाकी सब का त्याग करे इतन ग्रहण करना देह के लिए उनको भिन्न सब काग करना चाहिए पर तो सुखार्थान त्यक्त अधिक जितने सुख के लिए सबको छोड़ करके विषय मात्र त्याग बृहस्थिति अनुको प्रत्ये ज्ञान निष्ठा अतिधि प्रसंग विषय मात्र सब विषय छोड़ देंगे कार्त्य में मात्र संपूर्ण विषय त्याग करेंगे भोजन का तो तो करें तो तो न छोड़ देंगे तो बृहस्थिति नहीं होगी तो ज्ञान निष्ठा निष्ठाया असिधि प्रसंग ज्ञान निष्ठा क्या अतिथि होगी सिद्धि नहीं होगी इसलिए बृहस्थिति मात्र भोजन को छोड़ कर बाकी क्या करना देहस्थिति अर्थे न अनुज्ञात अर्थेश अर्थ के लिए जो अनुज्ञात अर्थ है उसमें राग आदि प्राप्त होता है वो ज्ञान निष्ठा का प्रतिबंधक होगा इसका विदास करते भाष्य में शरीर स्थिति अर्थव्य प्राप्त राग देश विदस्य तो परिचय है शरीर स्थिति के लिए जो प्राप्त है विषय उसमें भी राग देश कर राग दिश्य परिचर्ज विविधता से भी, भी थे थे उसके बाद आगे शुरू संबंध परित्यज्य रागदिगत पितज्य विवृत विषयाद बुद्धेर वैशार कार्यक्रम नियमन बृहस्ती हेत्ति विषय त्याग भेदी स्विपेशगदेश वर्जन उपाय भेद सिद्धे सन्नी उपायण्य साध्यान बुद्धे वैशार ये न कार्यक्रिय यन पूर्व कार्यकर्ण निमगना बुद्धिशुद्धकना कार्यकर्ण बुद्धिया धीतात्में बुद्धि में वैशारिध्यशुद्धि और कार्यकरण नियमन करना देहस्थित विषय त्याग ई व्याय विषय विषयानता दृह्य अतिरिक्त विषय का त्याग अहस्थित प्राप्त हुआ वो भी रागद्वेशूर्ण देहस्थित्व विषय में रागदेशन उपाय भेद सिद्ध उपाय विषय से सिद्धवा ये पूर्वश्लोकने हम तो उपायण्य अने उपायतन साध्यान साध्य यतन् कहश विवक्त यथवा कायमेघ्वाषी ध्यान परो नि वैराग्यम सोराग्योग विसे विवि से शुद्ध देश एक सवन कनश लघ्वासी लघुभन कनाई स्वभाविष्ठ यथवा कायमानस कायमनियमित इंद्रिय मन सर्ज ध्यान योगपरों निम ध्यान पर अन्यम वैराग्यम समराग्य में नित्य हो हमेशा ही ध्यानयोग करो उसके साथ फिर अहंकार आगे लोग चित्तकाग्र प्रसादा विविधसे व्याकृति चित्तकाग्रता शुद्धि के लिए विविधसेविसे अदीपुलेन गिरीगृहादीन विविधता देशान सेवि शीलम सेविसेसैवी अरण्य नदी गिरि गुहादि ये एकांत देश में सेवन करना रहना है इसका स्वभाव विविधसे निद्रादोष निवृत्थ लघुआसी अजन कर्ण निद्रा दोषे निद्रादीदोष निवृत्तिद्रलस्यादीले लघुआशीतशीलोजन कर आदिश्दा आलस्य प्रमादिक्षेपक आदि बुद्धि के करने विक्षेप आलस्य प्रमादी ना विवि सेवा लघुअसनोर निद्रादिदोष निवर्तक चित्त प्रसाद हेतु ग्रहण विविध सेवा लघुजन निद्रादिदोष का निवर्तक उनसे चित्त प्रसाद तो का हेतु है इसलिए उनका ग्रहण किया यतवा कायमानस है ठीक नहीं वक्षमण ध्यान योग यो उपाय विशेषणान्तर भी हो आगे ध्यान योग करो नित्य ध्यान योग करेगा मानसंच वाकायमानसानि वाकायमानसानि यतानि यतानि उपायूप से कायमता कायमतायताये नियत है ज्ञानं ज्ञानं ये बाघादी संयम से आवश्यक सियात उत्तर याय सवश्य हो भागादि संयम आवश्यक है वाघ कायमान इंद्रिय मन शरीर सबको नियमन करे संयत बाघाधिकरण ग्राम से अनायास न कर्तव्य रूप दिशे थे बाघाधिकरण ग्राम करण समुदाय केवल मौन को मुख को बंद कर दिया और संकेत के द्वारा कुछ करने लगा वो नहीं भागादि करण ग्राम सब इंद्रिय का समय करना केवल बाघ अन्य अनायास न कर्तव्य बिना प्रयास से कर्तव्य उपदृष्कतेमुपर्वक सन् उपरता है तब इंद्र उपरत हो जाने पर ध्यान पर तब तो ध्यान करे कर आत्मस्वूपचित ध्यान ध्यान, यो ध्यान आत्मस्वचि योग आत्म विषय एग्रीकरण आत्म विषय कर्म एकाग्रता तौ ध्यान ध्यान तो योगस्थ तो ध्यान योग पर न कर्तव्य सौ परि कस्ट है ध्यान और योग आत्मस्वरूपचित आत्म विषय में एकाग्र करना अन्य चिंता नहीं करना योग पर नित्य ग्रहण मंत्र जपादि हमने कर्तव्य भाव प्रदर्शनार्थम ध्यान एगो करो नित्यम जब ऐसे अंतर्गोण शुद्ध होकर सिंह ब्रह्म ऐसे चिंतन करके अभी ज्ञान निष्ठा के लिए निधिध्यासन शुरू हो गया ब्रह्मा वृत्ति निष्ठा ब्रह्मी परिसमाप्ति रूप निष्ठा करने के लिए उस समय अन्य साधन कुछ नहीं केवल अहमर ब्रह्म ब्रह्मकार वित्ती ये ध्यान लगातार चले निधि उस मंत्र नित्यम ध्यान योग से नित्य ग्रहण मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य भाव प्रदर्शनार्थन मंत्र जप पहले करते हैं जब हम सिंह ब्रम ब्रह्माकार वृत्ति में दिता हो जाए तब तो उसे मंत्र जप आदि से अन्य प्रदक्षिणा नमस्कार ये कुछ जरूरत नहीं केवल हम ब्रह्म ही ब्रह्माकार वृत्ति हो तो मंत्र जप आदि आदि पद प्रदक्षिणा प्रणामादेव ध्यान योग प्रतिबंध का ध्यान योग प्रतिबंधक इनका ग्रहण होगा उनको छोड़कर के नित्यम ध्यान योग होना उक्तर वो ध्यान युग उपाय तेन उतम विराग भाव वैराग्यम विराग से भाव वैराग्यु ध्यान योग का उपाय वैराग्य वैराग्यम विराग भाव दिष्टादिष्टेश विषय वैकृष्यम साम्य उपासी न्यमे दुष्ट अदृष्ट विषय में लोक में अदृष्ट स्वर्ग वैतृष्णम विवता कृष्णा सभी तृष्णा तस्वीत कृष्णा का अभाव सम्यक उपासित सम्यक उपासित नित्य में वैराग्य भी नित्य है ध्यानयोग भी नित्य नित्य का संबंध है सम्यक अनुक्ति तो नित्य ही वैराग्य होना चाहिए ही सम्यक ही नित्य नहीं कभी थोड़ा वैराग्य हो गया फिर विषय चिंतन कर लेगा वो सम्यक वैराग्य नहीं ज्ञान निश्चय तेरषणातर समुचय की ज्ञान निश्चय की अ विशेषण समुचय करते किंच अहंकारं बलं दर्पं कामं काम अहंकारं बलं अहंकारर्प कामं क्रोधम पिग्रह विमुक्त निर्म शांत भूयाय कल अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम पिग्रह इसके निर्म शांत ब्रह्म भूया मम कार शांत होने पर ब्रह्म भूया अहंकार टीका में नित्यम ध्यान योग पर समुचितम कारण विभुनोदी ध्यान योग पर नित्य होने के लिए समुचित कारणांतर है अहंकार को त्याग करना अहंकार अहंकार अहंकार देह इंद्रिया अहंकार उत्तम अहंकार के बलम बलंकार से कहते सामर्थ्य सामर्थ्य कैसे छोड़ेंगे काम रागादी उत्तम कामरागाद युक्त सामर्थ्य न इतरत शरीरादि सामर्थ्य शरीर आदि के सामर्थ्य त्याग नहीं कर सकते ठीक है नहीं सामर्थ्य मात्रे बल शब्दाद उपलब्ध माने किमती विशेष वचन बलकार से तो सामर्थ्य बल का त्याग कर सामर्थ्य हो त्याग करना चाहिए तो वहां कामरागा युक्तम यह अर्थ क्यों किया ऐसा संका हमसे कहते स्वाभाविक अर्थक जो शरीर का सामर्थ्य है शर का सामर्थ्य उस स्वाभाविक है उसका त्याग नहीं हो सकता है इसलिए काम राग आदि तो जो सामर्थ्य काम के कारण राग देश आदि के कारण शर्द इंद्र में जो सामर्थ्य उसको छोड़ने का और शर्द इंद्र का जो सामर्थ्य स्वाभाविक है उसका त्याग हो नहीं सकता है उसते अर्थ्य महान इसमें प्रमाण देते दर्पो नाम ये तो हो गया वो हो गया ये हो गया आगे दूसरा है अहंकार बलम विमुच के दर्पम दर्प को भी छोड़ करना दर्प क्या है हर्षो धर्मातिक्रम हेतु हर्ष अधिक होने के बाद एक ही दर्प होता है अधर्ष के अनंतर भावी हेतु। धर्म अतिक्रम करता है इसलिए प्रमाण देते उसके अर्थ मान महा हृष्टो दृप्यति दृप्त धर्म अतिक्रम इसमर अत्यधिक हृषण पर दर्प को प्राप्त करता है अधिकत हो गया दर्पयुक्त हो गया फिर धर्म को अतिक्रम कर लेता है दर्पम के साथ अन्य काम इच्छा काम का इच्छा टीका नहीं वैराग्य शब्द नब्ब से काम त्याग से पुनर्वचनम प्रतिष्ठापनाथम वैराग्य कहा तो इच्छा का अभाव है राग आकृति त्याग कर दिया तो काम त्याग प्राप्त ही हो गया वैराग्य शब्द से फिर काम को त्याग करने जो कहा गया है ये प्रतिष्ठा ये काम का इच्छा का त्याग ना कोई भी इच्छा है, है प्रतिबंध के सबका त्याग करना ये प्रकृष्ट है साधन इसको ख्यात करने के लिए फिर काम को त्याग करने के लिए कहा गया कामकार को सामान्य कोई भी इच्छा है क्रोधम देशम क्रोध काोगत दोष परित्यागे भी शरीर धारण प्रसंग धर्मानुष्ठान निमित्तेन वाह्य परिग्रह प्राप्त तम च विमुच्य परित्यज्य परिग्रह कार्य करते इंद्रिय मनोगत दोष का तो, तो परिचय कर लिया शरीर धारण का प्रसंग है धर्मानुष्ठान निमित कोई धर्मानुष्ठान करने के लिए शर्यधारण के लिए फिर बाह्य प्राप्त होता है परिग्रह सर्व कैसे रहेगा इसलिए रखें वो रखें धर्मानुष्ठान करने के लिए कुछ रखे धन आदि ये जो बाह्य परिग्रह प्राप्त है तो सभी उसको भी छोड़ कर परिचय कोई संग्रह नहीं परमहंस परिचय राज्य को भूत का वही परमशंग्रह शून्य मतलब परमहश परिवार देह जीवन मत्र निर्गत ममा देजीवन में भी मम भाव ममता नहीं निर्मो अतएव शांत सभी पर होता है ठीक है अहंकारादी त्याग परिग्रह प्राप्तिभागोक्तिता तो आशंका अहंकारादित त्याग जब कर दिया तो परिग्रह की प्राप्ति ही नहीं तो तथ्यारो व्य अयुता इत आशंका है इंद्रिय मनोगत तो दोष के परिचयाग होने पर भी शरीर धारण के लिए धर्म अनुष्ठान के निमित्त तो बाह्य परिग्रह प्राप्त था, था उसको भी छोड़ना है परिग्रह अभावे ममत्व विषय अभाव है तो, तो कथन जो कुछ परिग्रह नहीं रहा तो फिर ममत्व तो का विषय कोई नहीं रहा कोई संग्रह नहीं तो किसी ममत्व तो? ममत्व तो अपने हट गया परिग्रह नहीं तो फिर निर्मना क्या जरुरत है ऐसा से करते अन्य तो नहीं कि देहत है, जीवन है, उसे भी निर्गत मभाव उसे भी मम तो शुभ कर देहादिनी अहंकार मम कार्य प्राप्त अंतकोपर अन्वत जब अहंकार देह में नहीं मम कार्य नहीं दिन तो अंतकर्ण प्राप्त ही अतएव शांत करता है अहंता ममता त्याक तो शांत होता है <coughs> उक्त मनूद जीवन वसु ब्रह्मी इसका अनुवाद करके जीते जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है यह ज्ञान अनुयावनाय कलपत समयास संहृत आयास ये सब चेष्टा इंद्रिय चेष्टा को संहार कर दिया समाप्त कर दिया ऐसे जीवन करने वाले ज्ञान अनुष्ठ ब्रह्म भूया ब्रह्म भवनाय भूगो भाव शिक्षा ब्रह्म ज्ञान पद्व सूपति ब्रमणपर्यत साक्षात्म तदर्थमित्र क्या है कर जो हो जाए तो ब्रह्मण साक्षात कर दर्शन साक्षात कर के लिए तो समर्थ होता है तो तो अपेक्षित उत्तरश्लोकमती आगे का श्लोक का अवतारण करते भगवान अपेक्षित का पूर्ण करते हैं। अनेन अने क्रमण ब्रह्मभूत ब्रह्माप्त प्रसन्नाध्यात्मसाद न सूचत किंचीद्यम आत्मनो वैगुण्य उद्देश्य नोचती इस क्रम से ब्रह्मभूत हुआ ब्रह्माप्त कल्याण प्रसन्ना सन्ना शोचति न कांशति भूतेषु मद्भक्तिम्मूत जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया प्रसन्ना आत्मा ये स्वच्छ हो गया न शोचते न कांक्षत न करता न किसी इच्छा नहीं करता है सर्वे भूतेष् साम पार मक्ति न होते स्वभूति में सामूते परा भक्ति को प्राप्त करता है टीका में अनेन क्रमण कहा अनेन अनेक क्या बुद्धिया विशुद्ध इत्यादि अथकर बुद्धिया विशुद्ध ब्रह्माप्त जीवन निवृत्ता आसो ब्रह्माप्त काीतेजी सबसे निवृत्त हो गया निरत से, से आनंद ब्रह्मात्मते निरत आनंद्रह्म उत्कात्मते आध्यात्म लत्मसाद प्रत्येगात्म तस्द परमानंद की अभिव्यक्ति लब्धोयन, जीवन मुक्त न सोच इदुर शोक नहीं करता है ईशा नहीं करता है इसका तात्व में ब्रह्मबूत्र से भाव अमूद्य न सोचती न कांक्षा ये कोई साधन है उसने है जब वो इसे हो गया ब्रह्मभू तो प्रसन्नात्मा हो गया उसका स्वभाव है ना शोक करता ना कोई इच्छा करता यह अनुवाद किया गया प्राप्तव्य परिहार्य अभाव निश्चय कुछ प्राप्त करने योग्य है ही नहीं किसका परिहार करने के लिए कोई वस्तु नहीं कोई नाशोक करता ना कोई इच्छा करता है कुछ प्राप्तव्य करने की इच्छा है इच्छा करेगा प्राप्तव्य कोई हो इच्छा करेगा और कोई परिहार्य है कष्ट है उसके कारण शो करेगा वो देखता कोई प्राप्त करने योग्य नहीं अपने से भिन्न परिहार करने कुछ नहीं तो शोक इच्छा नहीं करता है स्वभाव है स्वभाव अनुवाद उपवाद स्वभाव का अनुवाद किया न सोचती न कांक्षा उसका स्वभाव ही जानी का उसका उपवादन करते नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा ब्रह्मविद्य अप्राप्त विषय आकांक्षा अप्राप्त विषय की इच्छा अप्राप्त विषय कोई ब्रह्म से भिन्ना कुछ है ही नहीं किसकी इच्छा करेगा सबसे अप्राप्त विषय अभाव आप ना भी परिहार्य अपरिहार परिहार्य अपरिहार्य प्रयुक्त शोक परिहार्य सेवा सबसे अप्राप्त परियार्या, विषय अभाव ब्रह्म के लिए अप्राप्त विषय कुछ ही नहीं कोई विषय हो अप्राप्त है उसकी इच्छा करें और ब्रह्म से भी न कुछ ही नहीं ना भी परिहार्य अपरिहार्य प्रयुक्त कुछ परिहार्य है रोग आदि कष्ट है उसका परिहार नहीं अपरिहार्य परिहार नहीं होता है तो शोक होता है कोई कष्ट है उसका त्याग होना चाहिए नहीं होता तो शो करता है तो ज्ञानी परिहार्य से अपरिहार्य के कारण शोक परिहार्य परिहार शोक परिहार, ये नहीं होगा क्योंकि परिहार्य सेवा परिहार करने के लिए कोई है ही नहीं अपने कुछ दुख दुख कारण कुछ है ही नहीं अपना ने नृष्यती वहा पाठ न सोचती न हृष्यति का पाठांतरित रमणीय प्राप्य तो न प्रमोदते तदभावत यदि नर्थ करेंगे कुछ रमणीय वस्तु प्राप्त करेगी हर्ष करेगा प्रमोद ऐसा नहीं कोई रमणीय उसके लिए विवक्षित समदर्शनम विषदूते सर्वते कैसे आत्मोपम सर्वेश भूतेश सुखम दुखम व सममे करते अपने जैसे सुख दुख सर्वत सुख दुख ऐसे देखता है ठीक है नर्वे भूते आत्म समय निर्विशेष दर्शन मिप्रेतम क्यों दृश्य थे समेत थे सौहूत में सर्वत्र समदर्शन जी कहा विद्याभिनय सम्पन्न ब्राह्मण सर्वत्र समदर्शन कहा गया इस प्रकार यहाँ भी सर्वत्र में आत्मा समान है उसका दर्शन क्यों अभिप्रतम होगा ऐसा संक्रांत से कहते यहाँ समर्वेश भूत जो कहा वो विवशिता नहीं है आत्मसमदर्शनम यह तस्वण्वाद भक्तिया नाम अभिजाना भक्त्याम अभिजाना ज्ञावा तत्व तो ये जो कहने वाले है तत्वतः समय भक्ति समझे जानता है यहाँ के समदर्शन कहने वाले है इसलिए यहाँ आत्मसमदर्शन सर्वत्र आत्मा ही यह समान ऐसा नहीं सर्वे गुप्त से, से सुख दुखों को समान देखता है उक्त विशेषण हो तो जीवन मुख्य ज्ञानमस्था प्रागुक्त प्रतिष्ठि एक विशेषण वाले जीवन मुक्त होती। एवं ज्ञान मदिवरी पराम उत्तमाम क्षण चतुर्थी ये भक्ति प्राप्त करता भक्ति ज्ञान ज्ञान भक्ति, भक्ति। है भक्ति है भक्ति भक्ति भक्ति कौन ज्ञान ज्ञान ये कहा प्राप्तकर्तालक्ष चतुर्धा चार प्रकार होते हैं उत्तम भक्ति ज्ञान भक्त श्रवण मनन निदीध्यासन बतायावण्दी अरोफल ज्ञान सिद्ध्यार ज्ञान में निष्ठा ज्ञान रक्षण ही भक्ति तो ज्ञान रक्षण भक्ति क्या है श्रवण मनन में दिध्यासन बतहे तो साधन है श्रवण मनो में दिध्यासन बतह साधक समाधि होगा विध्या हो गया अभ्यस्त ही श्रवणादि जी उसको क्या करना श्रवणादि का अभ्यास श्रवण मनन निर्धि आवृत्ति रखे दो श्रवण मनन में बार बार करते करते निर्दयास ध्यान है वो कर इसी के द्वारा ब्रह्मत्मा में ज्ञान ब्रह्मत्मा में अपरोक्ष ज्ञान मुख्य फलम फलम ऐसे अपरोक्ष ज्ञान का फलम मुख्य सामान्य परोक्ष ज्ञान ऐसे तो होता है संसदा हुआ किन्तु वो मुख्य फलक नहीं है मुख्य फलक संशयित ज्ञान जिसको अपरोक्ष कहते ये सिद्ध होता है वही ज्ञान लक्षण भक्ति है वही भक्ति आर्तादि भक्ति ज्ञान लक्षण भक्ति चतुर्था अर्थ जिज्ञास ज्ञानी अर्थाद ज्ञान लक्षणाभक्ति चतुर्थ कही गयी तथा सप्तम अनुकूलित सप्तम अध्याय वाक्य आया चतुर्दा भजन तेना ज्ञान शुकृत निर्दन ये जैसे ये पहले कहा वही ज्ञान लक्षणा भक्ति चतुर्थ भक्ति को प्राप्त करता है जब ऐसे सर्व ब्रह्मभुत्र प्रसन्नात्मा हो गया सर्वत समि है समय सुख दुख तो ज्ञान पराभक्ति को प्राप्त करता है वही पराभक्ति जो ज्ञान है उसको प्राप्त करता है ओण मित्र सं धन्न हिंदु बृहस्पति धन्न विष्णु रुप